प्रश्न प्रश्नोत्तर मणिमारा सत्संग प्रश्न संतों का संग प्रारब्ध से मिलता है या भगवत के पास से उत्तर संत प्रारब्ध से भी मिलते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलह न संता भगवत कृपा से भी मिलते हैं जब दवय दिवी न दया दुराघव साधु संगति पाई है और अपनी लगन से भी मिलते हैं जेहि के जही पर सत्य सनेहु सोते ही मिलन कछु संदेहु परंतु उनसे लाभ उठाने में हमारी सच्ची लगन उत्कट अभिलाषा ही मुख्य है अर्थात उनसे लाभ उठाना हमारे हाथ की बात है प्रश्न सत्संग का स्वरूप क्या है उत्तर सत्य तत्व परमात्मा में निष्काम प्रेम होना भी सत्संग है और जीवन मुक्त संत के साथ निष्काम प्रेम भी सत्संग है जीवन मुक्त संत के पास बैठना भी सत्संग है संसार से विमुख होना भी सत्संग है तात्पर्य है कि हम किसी भी प्रकार से भगवान के सम्मुख हो जाए तो यह सत्संग है प्रश्न तुलसी संगत साधु की कटय कोठी अपराध साधु के संगत क्या है उत्तर साधु के असली संगत है साधु के साथ अभिन्न हो जाना अभिन्न होने का तात्पर्य है उनकी बातों को तत्परता से सुनकर उसी क्षण उसमें स्थित हो जाए उनकी बात को भविष्य के लिए अभ्यास पर मत छोड़े अगर उनकी बात में कोई विकल्प संदेह हो तो उसी समय पूछ ले अथवा एकांत में विचार करके उसको दृढ़ कर ले प्रश्न संसारी व्यक्ति भी सत्संग में चले जाते हैं और साधक भी सत्संग में नहीं जाते प्रत्येक घर में रहकर भजन करते हैं इसका क्या कारण है उत्तर संसारी व्यक्ति को भी सत्संग मिलता है तो यह भगवान की कृपा है और साधक भी सत्संग नहीं करता तो यह उसकी लगन की कमी है परंतु सत्संग मिलने पर भी संसारी व्यक्ति सत्संग से विशेष लाभ नहीं उठा सकता और साधक यदि सत्संग करे तो विशेष लाभ उठा सकता है कारण कि साधन करना खुद कमाकर धनी बनना है और सत्संग करना धने की गोद जाना है गोद जाने से कमाया हुआ धन मिलता है प्रश्न सत्संग करने से किसी का तो जीवन बदल जाता है किसी का नहीं बदलता इसमें क्या कारण है होता एक सुदुराचारी होता है और एक द्रदुराचारी होता है सुदराचारी पर तो सत्संग का असर पड़ता है पर द्रदुराचारी पर सत्संग का असर नहीं पड़ता पापवंत कर सहज सुभा भजन मोरते ही भाव ये चार लक्षण जिसमें हो उस पर सत्संग का असर नहीं पड़ता अभिमान दूसरों की बात न सह सकना अज्ञता और उतर्क ऐसे व्यक्ति के सुधार का एक ही उपाय है आफत जब आफत आएगी तभी उसको चेत होगा मूर्खानाम औषधम दंड प्रश्न सत्संग की महिमा वैकुंठ की प्राप्ति से भी अधिक क्यों कही गई उत्तर सत्संग वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला है प्राप्ति वस्तु की अपेक्षा प्राप्त की विशेष महिमा होती है सत्संग में उनको भी लाभ मिलता है जो वैकुंठ में नहीं गए वैकुंठ की प्राप्ति होने से सत्संग संत समागम मिल जाए यह नियम नहीं है पर सत्संग मिलने से वैकुंठ की प्राप्ति ही हो जाती है प्रश्न कुछ व्यक्ति सत्संग करते करते उसे छोड़ देते हैं तो इसमें क्या प्रारब्ध कारण है उत्तर प्रारब्ध कारण नहीं है इसमें दो कारण है जिसका सत्संग करते हैं उसमें अवगुण देखना और कुसंग करना अपने भीतर कमी कुसंस्कार होता है तभी कुसंग का असर पड़ता है जैसे जिसके भीतर स्त्री की आसक्ति है उसी पर स्त्री के संग का असर पड़ता है जिसके भीतर धन की आसक्ति है उसी पर धन और धनी का असर पड़ता है जिसका सत्संग करते हैं उसमें अवगुण देखने पर भी लोक लाल के भय से संबंध बनाए रखना ठीक नहीं है इससे लाभ नहीं होता अतः ऐसी अवस्था में उनकी निंदा न करके चुपचाप अलग हो जाना चाहिए फिर किसी से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए प्रश्न मनुष्य पर प्रायः सत्संग का असर तो कम पड़ता है पर कुसंग का असर ज़्यादा पड़ता है इसका क्या कारण है उत्तर तो जिसके भीतर कुसंग के संस्कार हैं उस पर कुसंग का असर ज़्यादा पड़ता है और जिसके भीतर सत्संग के संस्कार हैं उस पर सत्संग का असर ज़्यादा पड़ता है कारण कि सजातीयता का समान जाति में ही खिताब होता है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सत्संग सत्शास्त्र आदि के द्वारा अपने भीतर अच्छे संस्कारों को भरे सत्संग कैसे सुने कि फिर उसे भूले नहीं कुछ तक वक्ता क्या सुनता है और क्या सुनाना चाहता है इस पर गहरा विचार करें सुनने के साथ साथ उस पर मनन करते जाना चाहिए जिससे बाद में हम दूसरों को भी सुना सकें जो सुना है उसको कान में लाने की चेष्टा करनी चाहिए सत्संग सुनने वालों को आपस में बैठकर सुने हुए सत्संग की चर्चा करनी चाहिए